राम जय सीताराम सुमनसवानापक्रमे सर, यतृत स्यु तमी गजाननमुज सीता भरत भरताज सुग्रीवुसून पुनः पुनः पुनः पुनः पुनः पुनः यत्र रघुनाथ प्रणमान प्रणमान प्रणमान यघुनाथकीर्तनम त्र त्रतमस्तकांजलि बास्पारीपूर्ण लोचनमुतिमतराक्षकम नमोस्तु रामाय जनकात्मजायि नमोस्तु राय सलक्षणा दैच तस्कात्म नमोस्ुद्रेन्द्रयेभ्यो नमोस्ंद्राकमुदेभ्यकतरुभ्य ुभ्य पतिता पाव्यो वैष्णव्यो नमो नम वैष्णवेभ्यो नमो नम कि प्रवेश मम बाच मसुप्ता सज्जीवयिल शक्तिधर स्वधाना अन्या हस्तचरण्रवणी प्राणन्नमो भगवते पुरषातभ्यी सीता श्री श्रीरा मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरम कूजन राम मधुरम मधुराक्षर आु्य कविता शाखा वंदे पद कंज वंदौ मुकमाण निर्मयो निरम सखरसुकोमल मंजू दोषरहित दूषण सहित बंदो गुरु पद कल कृपा सिंधु नर रूप हरी महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकल श्री सीता राम चंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री मद की भगवान की जय श्रीमती गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री नई मिशक क्षेत्र की श्री जय जय सीता जय जय सीता भगवान रघुनंदन रामचंद्र परमात्मा का मंगलमय राज्यभिषेक संपन्न हो गया कल आप भाग्यवानों ने उस अलौकिक दिव्य महान उत्सव का आनंद लिया वो भाग्यशाली हैं जो भगवान के चरित्रों का उत्सव मनाते हैं वैष्णवता उत्सव में ही है वैष्णव का एक परम धर्म है कि भगवान के हर उत्सवों को उत्साह पूर्वक संपन्न करें वैष्णव के यहां उत्सव होता है जो भावु हृदय का नहीं होगा वह उत्सव मना भी नहीं पाएगा उत्सव देख भी नहीं पाएगा दोनों उत्सव को देख भी वही पाता है जो भावुक है और उत्सव को मना भी वही पाता है जो भावुक और तो समझेंगे क्या है तो खेल है तो क्या है क्या गय भावु हृदय का व्यक्ति ही भगवान के उत्सव का आनंद लिस रहकर के भी आनंद नहीं ले सकता हो यहां पर बैठा रहेगा ना तो भी उसको आनंद रहे तो बाहर घूमेगा चलो अभी कर रहे हैं अपना ट्रिम चलो उधर चलते उत्सव का आनंद भाव हृदय ही ले सकता है और जिसके ऊपर बहुत भगवत कृपा होगी वही इसका आनंद ले पाएगा तो वही राम जी भगवान का मंगलमय उत्सव संपन्न हो गया उसके बाद वाल्मीकि अगस्त जी महाराज रुक गए अगस्त जी के द्वारा पूरी कथा हुई और कल मैंने शुरू तो किया था लेकिन कह नहीं पाया तो क्यों नहीं कह पाया रामजी जाने कि छत्तीस सर्गों की कथा मैंने संक्षेप में कहने का विचार किया था चौंतीस सर्गों की लेकिन कह नहीं पाया ठाकुर जी की इच्छा नहीं थी रावणचरित सुनने की अब उन छत्तीस सर्गों को प्रणाम करता हुआ उत्तरकांड में आगे चल रहा हूं श्री चौतीस सर्गों के बाद एक बड़ा बढ़िया प्रसंग आता है कि भगवान श्री राम ने स्वयं पूछा दक्षिणी महात्मा से एक दक्षिणी संति वाली छे है ना साउथ इंडिया तो उनसे पूछा भगवान ने इसमें लिखा है कि दक्षिणी महात्मा जी दक्षिणा सा मुनिम दक्षिणी महात्मा थे उनका नाम था अगस्त महाराज उनसे पूछा आप लोग चक्कर में आ गए कहां से आ गए हूं तो दक्षिणी महात्मा जो ये लिखा है महाराज दक्षिणी महात्मा जो अगस्त थे उनसे पूछा भगवान राम ने कि महाराज हमको ये बताइए कि हनुमान जी के समान तो कोई बलि दुनिया में है नहीं राम हनुमान जी के समान तो कोई है नहीं भगवान श्री श्रीराम कह रहे हैं। कि सौर्य चतुर्ता बल धैर्य प्राज्ञता नीति नीति का साधन पराक्रम प्रभाव ये हनुमान जी ने घर कर लिए ये सारे गुण हनुमान जी में घर किए हुए सौर्यम दाख्यम बलम धैर्य प्राज्ञता नये साधनम विक्रमस्य प्रभावस्य हनुमति कृताल और महाराज काल का इंद्र का भगवान विष्णु का कुबेर का वह कर्म नहीं सुना जाता युद्ध में जो युद्ध में कर्म श्री हनुमान जी महाराज ने किया है और भगवान तो गदगद होके कहते हैं कि मैंने तो लक्ष्म मैं, मैंने तो हनुमान जी से सब कुछ पाया ऐसा कुछ पाते तो बहुत लोग हैं तो कोई कहता नहीं बात सब कृतज्ञ है पाते तो बहुत लोग हैं लेकिन कहते नहीं बाप से शरीर पाया कहते हैं कि ये तो प्रकृति से बना हुआ है बाप मां का कोई कोई उपकारी नहीं करे पाते तो बहुत मेरे राम जी से सीखो राम जी कहते हैं कि मैंने तो हनुमान जी से सब कुछ पाया है क्या पाया है कि मैंने इनसे लंका पाया और उसको विभीषण को देकर के उनकी ऋण से मेरे ऋण हो गया मैंने भगवती सीता को भी हनुमान जी के द्वारा ही प्राप्त किया अन्यथा वो अशोक वाटिका में ही मर जाती मैंने लक्ष्मण को भी फिर हनुमान जी से पाया नहीं तो शक्ति लगी थी वहीं पर वो भी समाप्त हो जाते। मैंने कीर्ति भी हनुमान जी से पाई है हनुमान जी का ऐसा ऐसा पराक्रम हुआ कि मैंने उनसे विजय प्राप्त कर लिया और आज अगर हनुमान जी ने होते तो मैं अयोध्या जी न आता अयोध्या जी न आता तो मुझको राज्य भी कहां से मिलता और सुग्रीव और विभीषण ऐसे मित्रों को भी मैंने हनुमान जी से ही पाया है तो हनुमान जी की तो मेरे ऊपर बड़ी कृपा है एक तरह बाहू वीरण लंका सीता च लक्ष्मण प्राप्त मया जयश्च राज्य मित्राणी ऐसे है श्री हनुमान जी महाराज हमें जानना चाहते हैं कि हनुमान जी महाराज जब थे तो इस सुग्रीव को पहले ही उन्होंने राज्य क्यों नहीं दे दिया वाणी को मार कर दिया जब इतनी पराक्रमशाली थी तो उस पर श्री अगस्त जी महाराज ने कथा सुनाई कि देखो हनुमान जी महाराज की उत्पत्ति बड़ी विलक्षण है है ना केशरी के क्षेत्र में वायु से पैदा हुए और शंकर भगवान ने इनमें शक्ति का प्रवेश किया इसलिए केशरी नंदन भी है और वायु पवन नंदन भी हैं और राम जी शंकर जी के अवतार भी तो अब ये बड़े विलक्षण हनुमान जी महाराज जब पैदा हुए कुछ ही दिन के थे तो माता फल लेने के लिए गए इनको भूख लगी बड़े जोर से अब भूख लगी तो ऊपर उड़े सूर्य भगवान को देखा लालिमा माँ को उदय कालीन सूर्य को तो वहां दौड़े तो वहां देखा कि राहु था है तो राहु को इधर उधर किया और राहु जाके इंद्र की यहां आफत किया इंद्र ने आकर के राम जी हनुमान जी को त्रस्त करना चाहा और हनुमान जी महाराज सूज को छोड़कर राहू के ऊपर फिर दौड़े समझे न और इंद्र ने आने चाहते तो थे कि न मारे लेकिन मार ही दिया एक वज्र मार दिया और उस वज्र से हनुमान जी महाराज नीचे गिर पड़े वायु महाराज बहुत पृष्ट नीचे गिर क्या पड़े मर गए ऐसा सब मर गए तो सी वायु महाराज अपने पुत्र को लेकर के और एक कोने में अपना पड़े हुए हैं और बहना बंद हो गया सारे संसार में त्रय लोक में आपत हो गई उसके बाद लोगों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की ब्रह्मा जी महाराज आए और आने के बाद अपने हाथ के मंगल में स्पर्श से उनको जीवित कर दिया हनुमान जी महाराज को जीवित कर दिया अब उसके बाद अब तो हनुमान जी महाराज को सबने बर दिया ब्रह्मा जी ने बर दिया कि हमारे शक्तियों के द्वारा आपको कभी खतरा नहीं हो सकता यह नहीं कि ब्रह्मास्त्र से खतरा नहीं हो सकता किसी ब्राह्मण में जो ब्रह्मदंड है उसके जो श्राप आदि की क्रिया है उससे भी आपको कोई खतरा नहीं होगा ऐसा ब्रह्मा जी ने वरदान दिया इंद्र ने वरदान दिया कि हमारे वज्र से कभी आपकी मृत्यु नहीं होगी अग्नि ने वरदान दिया कि आप अग्नि से कभी जल नहीं पाएंगे इस तरह से सब ने वरदान दिया और सब बल को पाकर के हनुमान जी अब महाराज बड़े प्रसन्न हुए अब आ, कुछ बल तो था ही शक्ति तो थी ही तो जाकर के कभी महात्माओं के पास रहें अब महात्माओं का सुआ तोड़ डालें कभी ये सब दिखा है इसमें सब महात्माओं का सुआ तोड़ डालें उनका यज्ञ पात्र कर दें लंगोटी फाड़ डालें अचला फाड़ डालें दाढ़ी पकड़ के हिला दें सब ऐसा हनुमान जी सब करने लग गए हाँ तो अब हनुमान जी महाराज को सब जानते हैं कि इनको, इनको हमारा दंड तो लगेगा नहीं ब्रह्मा का ब्रह्मा का वो है क्या कहते हैं उसमें वरदान है तो ब्रह्म दंड तो हमारा लगेगा नहीं हम क्या करें अब तो मुनियों ने साफ दिया कि जाओ महाराज आप अपना बल भूल जाओ बहुत काल तक कोई न याद दिलावे तो आपको याद भी ना अब हनुमान जी महाराजियों कित हो गए ठीक हो गए जैसे थे वैसे ठीक हो गए तो, अब उसके बाद फिर यही महाराज कहते हैं कि इसलिए उनको अपने बल का स्मरण ही नहीं रहा अब किसी ने उनको उनके बल का स्मरण कराया नहीं इसलिए बाली महाराज जो है वो हनुमान जी के महाराज से नहीं हनुमान जी के हाथों से नहीं समाप्त हुए ये तो दक्षिणी महात्मा ने कथा सुनाई उसी दिन जिस दिन राम जी का राज्य हुआ अब दक्षिणी महात्मा की कथा सुनाने के बाद लोग जाकर के रात में सोए रात्रि जैसे आप लोग सो करके संध्या व्या करके आ रहे हैं ऐसे राज्य अभिषेक का दूसरा दिन आ गया अब दूसरे दिन क्या होता है कि लोग जाकर के अब महाराज जगाते हैं ठाकुर जी को ये नियम है वो राजाओं को जगाना चाहिए राजा को लोग सब जगाते हैं बड़ी बड़िया, बड़िया है बड़ी बढ़िया बढ़िया चीजें जाती हैं तो कहते वीर सौम्य कौशल्या प्रीति कौशल्यान हे कौशल्या की प्रीति का संवर्धन करने वाले हे रघुनंदन रामचंद्र हे सौम्य आप जगो जगत एक लाइन बड़ी बढ़िया है सोलह अक्षर की मैं व्याख्या तो नहीं कर पाऊंगा लेकिन आपको निर्देश करता हूं जगदि सर्वम स्वपीति हे प्रभो तो सुपते सती हे नाधिपति सुपते सती सर्वम जगत स्वपीति ही अगर आप सोएंगे तो सारा संसार ही सोएगा अर्थात आप हैं राजा आप जैसे होंगे प्रजा भी वैसी ही होगी आप के अनुसार चलने वाली प्रजा होगी लेकिन हे, हे राजे इसलिए हे राजेंद्र आप उठे आउट करके अपना दैनिक कृत्य संपादन करें भगवान श्री राम उठे महाराज बड़ी भगवान की सभा जुटे और उसमें बड़े बड़े राजा बड़े बड़े श्रीमान बड़े बड़े मुनि और बड़े बड़े महावीर और बानर और रीछ और राक्षस और गोलांगुल ये सब महाराज भगवान के बड़े विचित्र सभा है ठाकुर की हो किसी दुनिया की सभा में बानर नहीं देखोगे बानर तो एक ही राजसभा में देखोगे और वह श्री राम जी की सभा रीछ नहीं देखोगे हो कहीं अच्छा देवता को तो देखोगे लेकिन देवता के साथ राक्षस को नहीं देखोगे यहां देवता का भी दर्शन कर लें राक्षस का भी दर्शन कर लें पशु का भी दर्शन कर लें ऐसा विलक्षण समाज तो मेरे ठाकुर का ये है वाराजी तथा तो परिवृतो राजा श्रीमदिर ऋषि राजभिच महावीर अब इसके बाद भगवान राज राज में राज में बहुत लोग आए थे तो भगवान श्री जनक के पास जाते हैं और जनक से कहते हैं की हे है महाराज आपको आए हुए काफी दिन हो गए और आपकी तो लीला ही विलक्षण है हम तो आपके ही आपके ही आश्रय से राम जी हम लोग रक्षित हैं आपके भवानी गति रव्यग्र भवता पालिताजशोग मया आपके तेजसोग्रेण माने आपके तप पराक्रम से आपके तप पराक्रम से ही हमने रावण को संग्राम में मारा है और इस प्रकार जनक जी की बड़ी प्रार्थना किया और प्रार्थना करके कि अब आप अपने नगर को जाए संकोच में दुख न उठाने तद भवान स्वपुरम या लेकिन प्रार्थना यह है कि हमने कुछ रत्न कीमती रत्न इकट्ठे किए हैं और वो आपकी सेवा में हम समर्पण कर रहे हैं रत्नान्यादाय पार्थिव देखो जनक जी महाराज तो राम जी के ससुर हैं जानकी जी के पिता है उनको कुछ लेना नहीं है ख लो कुछ लेना नहीं है तू भी ले लो देने वाले का असम्मान मत करो समझे ले लो उसको और लेने के बाद फिर अपना उसको किसी को दे दो ये लिखा है रामायण है न रत्नान्यादाय पार्थिव और फिर भरत जी श्री राम जी कहते हैं कि अब आपको पहुंचाने के लिए आपके स्थान तक भरत सहायार्थम पृष्ठत अनुयास्य आपके देखो वो लोग बुला तो लेते हैं बड़े प्रेम से और जब वो बुला तो लेते हैं लेकिन बुलाने के बाद जब काम वाम सिद्ध हो गया ना तो कहते जाते रहेंगे महाराज अपना क्या है ऐसा नहीं है बुलाने के बाद भेजने का भी प्रयास करना चाहिए ये सब रामायण में लिखा है ऐसा ना समझा मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ ना आप तो भेजेंगे भेजेंगे हम लोगों को समझ लेकिन ऐसा लिखा है रामायण में आप सीखे मेरी बात एक भी बात मेरी ऐसी न समझें कि मैं किसी स्वार्थवश या ऐसा कह रहा हूं जो लिखा है वो कह रहा हूं। तो भरत सहायार्थम पृष्ठ तुयास्य आपके पीछे पीछे आपके जनकपुर तक श्री भरत जी महाराज पहुंचा के तब लौटेंगे श्री जनक राज के गए श्री जनक राज ने स्वीकार कर लिया और स्वीकार करके श्री जनक कह कर... जनक हृष्ट मानसा बड़े प्रसन्न हुए महाराज जो आपने दिया रघुनंदन उसको मैंने स्वीकार कर लिया अस्वीकार करके उसको अब मैं एक प्रार्थना कर रहा हूं क्या महाराज आज्ञा दें कि ये जो मैंने स्वीकार किया है हुँ? इसको मैं बहुत प्रसन्न होकर के जो आपने मुझको दिया है उसको मैं किसी को दे दूं तो आपको कोई दुख नहीं कही महाराज आपकी चीज चाहे आप जिसको दे हमने आपको दे दिया आपकी चीज तो क्या मैं अपनी बेटियों को इसको तुलसी तो जानकी और मांडवी और उमिला और इनको बुला करके और सब जितना पाया था उसमें कुछ लगा लगा के वो ऐसे नहीं वो तो दे दिया उसमें कुछ लगाए लगा करके और उनकी अपनी चारों बेटियों को दे दिया श्री राम जी ऐसा कर दिया श्री राम दुहित्रेता हम राजन सर्वाण्य वदामि को दे दिया देखा आपने अब उसके बाद मामा को दिया कई देश से आए थे मामा आप इसको लीजिए और लेने के बाद आप बधा रहे नाना बहुत दुखी होंगे वृद्ध हैं और हम लोग तो जो कुछ है सब आपके सहारे से ही है इसलिए आप जाओ और लक्ष्मण जी महाराज आपको के कई देश तक पहुंचा करके दबाएंगे धन्य हो रघुविंदन तो उन्होंने सब रत्न ले लिया धनमादाय बउुलम रत्नानी विविधानी ची जुदाजित जी महाराज ने मामा ने रत्न ले लिया और रत्न लेकर कहते हैं कि हमारी भांजी बहुत अच्छे हमारी इच्छा है कि मैं अपने भांजों को कुछ उपहार भेज तो लक्ष्मण जी महाराज भरत जी महाराज श्री शत्रु जी महाराज श्री रामजी रामचंद्र जी, राम जी, राम जी महाराज सबको उन्होंने वो रत्न जितना था वो सब दे दिया रत्न और कहे आप ही को दे दिया मैंने आप ही को दे दिया आप में मेरा अक्षय हो जाएगा देखो वो राम जी में जो चीज दे दो दोगे रामजी को जो दे, दे दोगे अक्षय हो जाएगा दुनिया को दे दोगे तो अक्षय होगा कि नहीं होगा भगवान जाने अगर आपने बड़ी बढ़िया भावना से दिया तो अक्षय होगा और कहीं आपने टेढ़ी भावना से दिया तो अक्षय अक्षय नहीं होगा कुछ है ना तो राम जी को दे दोगे तो अक्षय हो जाएगा आ, तो अक्षयम अस्त्यू है न अब इसके बाद काशी नरेश महाज बहुत दोस्त थे अयोध्या जी अब काशी का की मित्रता तो काशी नरेश आए थे काशी नरेश को महाराज ने बड़े आदरपूर्वक और उनको भी धन दे करके विदा किया अब इस काशी वो काशी चले गए वो काशी चले गए बाराण सिंह जयू अब इसके बाद 300 राजा आए थे महाराज वो लोग हमसे पूछते हैं कि महाराज भरत जी ने कोई राम जी का लक्ष्मण जी का सब सुन लिया और कुछ किया ने किया क्यों नहीं राजाओं को श्री भरत जी महाराज ने बुलाया जगह जगह से वीर राजाओं भारत के कोने कोने सुन निमंत्रण देकर के कि आप आओ और चलें हम लोग लंका पर चढ़ाई करेंगे अब 300 राजा सदल सबल आ गए महाराज जी अब ये जब तक 300 राजा इकट्ठे हुए और आएं और तब तक तो सुनाई पड़ा गिर जी आ गए तो सब यहां रह गए अब राज्य अब कहीं तो आ गए तो अब जरा राज्यभिषेक भी, भी देख ले अब राज्य अभिषेक सब देख लिए और देखने के बाद श्री महाराज ने उनको इनकी सबकी अर्चना की और कहा कि आप लोगों ने बड़ा अच्छा किया अब आप लोग पढ़ा रहे और पूजिता जगमुर देशान सुकान सुकान वो सब अपने अपने देश में चले गए अभी ये सब आए थे अक्षौनी सेना लेके आए थे वो सब अक्षौण्यो ही ते समुद्रता भरतने का प्रहष्ट बल वाहना समझ अभी सब चले गए अब वहां जब गए थे इनको भी पहुंचाने के लिए कोई ना कोई तो गए थे तो जो गए थे महाराज जी वहां से उनके हाथों से ये कोई राजगद्दी में भेंट देने तो आए नहीं थे अक्षौणी सेना लेके चौड़ी सेना दे तो चले गए वहां से जाके खूब भेंट भेड़ भेजा महाराज माल मालटाल लंबा चौड़ा खूब खोप रत्न हीरा फलाना दिकाना सब महाराज खूब भेजा राम जी के दरबार में भेंट के रूप में अब राम जी ने जब देखा तो रामजी ने कहा कि अच्छा इसका भी उपयोग है उसको ले लिया भगवान ने स्वीकार कर लिया तेसर वे रामदत्ता रत्नानी कपिला अम महाराज श्री सुग्रीव जी अंगद जी नील नल और जितने बंदर जितने निषाद राज रा, विभीषण जी महाराज औ विभीषण के चारों मंत्री और जो जो भी आए थे सबको भगवान ने स्वागत पूर्वक आसनों पर बिठाया और बिठा करके अपने हाथ से सबको उपहार वितरण किया महाराज जी सबको दिया सबको दिया हो है? रत्नानी आहा आ सब सिरोजे महाबला और महाराज जी हनुमान जी को और अंगद जी को तो ठाकुर ने अपने गोद में बिठा लिया हाँ गोद में बिठा लिया अंग हनुमंतम अंगदन महाबाहु महाबाहू अंकम आरोप्य उनको अपने गोद बिठा लिया और गोद में बिठा करके हु? बड़ा प्यार किया उनको और कहे की आप लोग आप लोगों के बल पर तो सुखग्रीव जी महाराज का बढ़िया राज्य है आप लोगों के बल पर ही हमने सब कुछ किया है हुँ? बहुत तारीफ की और फिर सब जितने बैठे थे सबके सामने भगवान बड़ी मीठी बाणी में और बड़ी कोली कोमल बाणी में बोले मीठी बाणी और कोमल बाणी और तीसरा काम क्या किया है? कि उनके स्वरूप को देखे ठाकुर जी हो जैसे पी लेंगे यानी बड़े प्यार से देखे हो हुँ? मधुरम लक्ष्मणया वाचा अपिवन्निव के आप लोग तो मेरे से मित्र हैं और आप मेरे शरीर हैं और आप मेरे भाई हैं मेरे भाई सच्चे तो आप हैं केवट मीत कहे सुख मानत बानर बंधु बराई आप मेरे भैया हैं हु? सुदो में भवंत शरीरम भ्रातरस्त था और आप न होते इतनी बड़ी विपत्ति आई थी उस विपत्ति से हमारा उद्धार कौन करता युष्मा उद्धृत व्यसना सुग्रीव राजा धन्य है आज याद ही भगवान श्री राम ने बहुत कुछ कहा अभी लोग महाराज अच्छा अच्छा स्थान हमने कल बताया था आपको कि महाराज को तो भगवान ने वह स्थान रहने के लिए दिया जो ठाकुर का निज भवन था इसी प्रकार विभिषण जी महाराज को और सबको महाराज बढ़िया बढ़िया स्थान रहने के लिए दे दिया और कल महीनों बीत गया महीनों बीत गए राम जी कुछ पता ही नहीं चलता है रात आती है चली जाती है दिन आता है चला जाता है इनको तो कुछ पता ही नहीं चलता कब दिन हुआ और कब राठु जातन जानी दिवस निशी गए मास खटबी बीत गए कुछ पता ही नहीं चलता कि समय कैसे जा रहा है रामस् प्रति करण कालस्ते शाम सुखम यऊ बहुत सुख पूर्वक समय जा रहा है तो तब तो श्री राम जी महाराज सुग्रीव जी को बुलाए असुग्रीवम सुखग्री जी महाराज से बोले कि गम मेंताम सौम्य भैया जिसको जाना हो इकट्ठे चले जाओ भैया कोई बच्चा हो वच्चा कोई जाना हो जल्दी निकल जाओ बीच बीच में उठोगे तो हमको बड़ा गड़बड़ोगा हम दो मिनट के लिए कीर्तन करोगे उसको स्त्री को पुरुष को जिसको निकलना हो निकल जाओ जल्दी से श्री राम जय राम जय जय राम निकल जाओ इसके बीच में दो घंटे बैठने का जिसको दम हो ढाई घंटे तीन घंटे वो तो बैठे यहां और नहीं तो सीधे निकल जाए बाहर जाके कथा सुने और बच्चे तो बिल्कुल निकल जाए मेरे तो आपके बगल में तो निकाल दिए उनको बाहर जाके बैठे अपना बाहर कथा सुने श्री राम दो बार कीर्तन कर निकाल दीजिए फिर कथा में व्यवधान हो श्री राम और जिसको बहुत ज्यादा खांसी वासी वो भी निकल जाए श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, राम, राम हाजी तो गम्यताम सौम्य किसकि दुराधर्षाम सुरासुर है अभी गम और किसी घुटना तो उठो भैया गम्यताम सौम्य किसकिधाम दुराधर्ष आम सुरासुर ही देवता और राक्षस के लिए जो दुराधरश है ऐसी जो किसकिधा नगरी है वहां पर आप पधारो ऐसा श्री भगवान राम ने कहा और इनकी बड़ी प्रशंसा की भाई सबकी बड़ी प्रशंसा की और अब सब कुछ देख हैं और रो हैं, है आंखों से आंसू वह जाना तो पड़ेगा ठाकुर की वचन का प्रत्याख्यान भी नहीं वो तो हम तो वही तो आज्ञा दे दिए थे अब तो हम आई हमको ले आए कृपा करके अब जाना तो हो गई समझे न अब जाने का मन नहीं है लेकिन जाना तो पड़ेगा फिर इसके बाद भगवान ने विभीष्वर जी से कहा कि आप जाइए और लंका में जाकर के लंका में रहिए और वहां पर अपना कार्य देखिए इस प्रकार भगवान ने सबको पिदा कर दिया हो स्मर्तव्य स्मरतव्य गच्छत्वम विगत ज्वराहा लेकिन जाते जाते इतना जरूर कहा कि आप लोग वहां जाकर के बहुत प्रेम से मेरा स्मरण करते रहिए जो बहुत बढ़िया बात कही कि आप लोग जाकर के मेरा स्मरण कर देखो हो कहीं से जाओ श्री अयोध्या जी में जाते हैं आप लोग आते हैं वहां से तो वहां की सब कुछ भूल के मत आओ वहां से आओ तो कम से कम कुछ नियम लेके आओ कि हम अयोध्या जी गए हैं तो इतना लेके जाएंगे और अपने घर में जाकर के इतना बराबर नियम करते थे समझे अब आप इस कथा से अब यहां से कुछ नियम लेके जाओ कि हम कुछ नहीं करेंगे तो हम इतना रामानंद जी पढ़ेंगे इतना नाम जपेंगे नई विशार इतनी की इतनी, इतनी चानी लेकर के हम यहां से जाएंगे ऐसा कुछ करके जाओ अगर नहीं करके जाओगे तो कथा का जो फल मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिला भारत आपने सुन लिया झाड़ के चले आए यद श्रोतम आपने सोचा होगा कि महाराज बहुत लोग सोचते हैं कि महाराज कुछ लेते होते तो ये नहीं है तो एक काम करो कि इनको बहुत बड़ी भेंट दे दो तो क्या भेंट दो तो महाराज जो हमने सुना सब आपको समर्पण करके जा रहे हाँ। हाँ। तो यद श्रुतम तद व्यासाई निवेदितम हाँ? जो कुछ सुना और सब व्यास भगवान को समर्पण कर दिया और हम तो महाराज अपना पत्ते झाड़ हाथ पूछ पोछ करके चल पड़े ऐसा नहीं करना चाहिए कुछ लेके यहाँ से जाना चाहिए हाँ शांत कुछ लेके यहाँ से उठना चाहिए तो भगवान कहते हैं किसी अयोध्या से जा रहे हो तो क्या लेके जाओ तो ये लेके जाओ कि राम जी स्मरत पर्यापीत्या परम प्रीति से मेरा स्मरण करना अग्छत्व विगत ज्वरा राम जी राम जी की इन बातों को सुनकर के जितने बीच बानर राक्षस सब थे उस सबके सब, के सब रिक्ष वानर राक्ष साधु साधु साधु साधु ऐसा कहकर के बड़ी प्रशंसा किए महाराज जी अब हनुमान जी महाराज से भगवान ने बहुत कुछ कहा है बहुत कुछ कहा है एक श्लोक सुन लें हनुमान जी महाराज से भगवान ने कहा बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है कि एक कस्य उपकार हनुमान प्राणान हे लाल जी तुम्हारे तो इतने उपकार है मेरे ऊपर कि तुम्हारे एक, एक उपकार के बदले में प्राण दे सकता हूं लेकिन एक उपकार के बदले में प्राण देकर के भी जो बचे उपकार हैं, उनके लिए तो मैं ऋणी रहूंगा ही तो मैं मरकर के भी ऋणी ऋणी रहूंगा शेष उपकाराणाम भवामरिणो ऋणो लेकिन हे हनुमान जी महाराज ऐसा कर्जदार ऐसा ऋणिया तुम्हें दुनिया में कोई मिलेगा नहीं कोई भी ऋणिया कोई भी कर्जदार अपने ऋण से उऋण होना चाहता है लेकिन हे हनुमंतलाल हे केशरी किशोर हम ऐसी ऋणिया हैं कि हम ये चाहते हैं कि हम जिंदगी में कभी आपका ऋण उतार न पावे और आपसे कभी उऋण हो न पावे चूंकि अगर मैं ऋण उतारना चाहूंगा तो ये सोचूंगा कि जैसी भी पति मेरे आई थी वैसी ही विपत्ति हनुमान के ऊपर आवे तो हम कर्जा चुकावे तो हे हनुमान हे मेरे लाल तुम्हारी ऊपर विपत्ति कभी आवे ना और हमको ऋण उतारने का कभी मौका मिले नहीं तुम सदा महाजन बने रहो और हम सदा ऋणिया बने राम जी इस प्रकार से शिव भगवान ने कहा राम जी मदंगे जीर्णताम या आप स्वाया पात्रता वैसा कहकर के एक अपने गले से कंठा ठाकुर ने उतारा कंठा और उस कंठा में वैदूर्य तरल था वो कंठा हो वो कंठा जो था वो वैदूर्य तरल था तो वैदूर्य माने वैदूर्य मणि और तरल माने वो जो लॉकेट होता है वो पदक है ना तो वो पदक उसका वैदूर्य मणि का उसमें है? वो लॉकेट लगा हुआ था ऐसा महाराज जी वैदू तरणम तारम चंदाघव अपने कंठ से उसको उतारा धन्य हो श्री हनुमान वैदू तरणम तरलम कंठे बबंध च हनुमत और उसको पहन करके हनुमान जी महाराज बड़े सुशोभित हुए हो हु। ठाकुर ने अपने हाथ से पहनाया अब इसके बाद ये सब जा रहे हैं ततस्तुते राक्ष से रिक्षवान रा प्रणम्य रामम रघुवंश वर्धनम रामजी महाराज के चरणों में प्रणाम किया है और ऐसे प्रणाम नहीं किया सूखी आंखों से प्रणाम सूखी आंखों से प्रणाम नहीं किया हो भीयो, योग जास्रु प्रतिपूर्ण लोचना भीयो, भगवत बियोग से समुत्पन्न जो आंसू है उन आंसू को आंखों में भरे हुए और श्री रघुनंदन रामचंद्र के मंगलमय पाद पद्म प्रणाम करके फिर फिर करके लौट लौट करके मुड़ मुड़ करके निहारते हुए चले जा रहे हैं इस प्रकार से पुष्पक विमान से भगवान ने कहा कि हे पुष्पक जी आपको स्मरण नहीं है या मैंने कहा नहीं कि जब भगवान श्री अयोध्या जी पधारे पुष्पक विमान से तो पुष्पक विमान से कहा कि आप कुबेर के पास चले जाए इसलिए की विमान तो कुबेर का है विमान तो ब्रह्मा जी के लिए विश्वकर्मा ने बनाया ये कथा है छत्तीसवर्गो में ब्रह्मा जी ने के लिए विश्वकर्मा ने बनाया और ब्रह्मा जी से तपस्या करके कुबेर ने प्राप्त कर लिया और कुबेर से छीन करके रावण ने प्राप्त कर लिया तो भगवान ने कहा कि हे, हे पुष्प विमान अब तुम ब्रह्मा कुबेर जी के पास जाओ उत्तरी कहे प्रभु पुष्प कहीं तुम कुबेर पह जाओ और कुबेर जी से कह देना कि ये आपका विमान मैं आपका हूं मुझे आ, आपके पास ठाकुर जी ने भेजा कुबेर जी ने कहा कि विमान हे विमान हम तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं पुष्पक कि तुम भगवान राम के पास जाओ और उनसे कह दो कि आपके मंगलमय राज्याभिषेक के उत्सव पर हे प्रभो हे रघुनंदन मैं यह विमान अपनी ओर से आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं और तुम उन्हीं की सेवा में सत्व राण लंका निर्जित परमात्मना वह सौम्य तमेवत्व अहम आज्ञापयामी थे भगवान राम ने कहा ठीक है मैंने स्वीकार कर लिया मैंने स्वीकार कर लिया अब आपकी जहां इच्छा हो आप रहा करें और मैं जब स्मरण करूं तब आप आ जाइए ये साधारण ऐसा विमान थोड़ा जवाब आज गिर गया एक्सीडेंट हो गया ऐसा नहीं है हमारे तो नहीं ऐसा गम्यताम इति चोवाच आग छमे जदा वो पुष्प विमान चला गया अब उसके बाद बहुत दिन बीत गए बहुत काल बीत गए अब कथा कहने हजारों हजार वर्ष बीत गए श्री राम जी महाराज को राजा हुए अब एक दिन भगवान श्री राम बड़े ए, मतलब प्रहसन की मुद्रा में बैठे हुए थे श्री किशोरी जी विद्यमान थी तो भगवान ने किशोरी जी से पूछा कि देवी आजकल आलस्य आपको बहुत रहता है किशोरी जी ने बता दिया और भगवान ने देख लिया कि श्री जी कल्याण समन्विता हैं अर्थात महाराज जी उनकी दोहदावस्था है तो दृष्टवा तो राघव पत्नी कल्याण समन्विता बहुत भगवान प्रसन्न हुए और कहे अच्छा है तुम भारत वर्ष के विश्व के सम्राट को उत्पन्न करोगी तुम तुम विश्व के सम्राट को उत्पन्न करोगी हुँ? और इसका लालन पालन अभी से ध्यान रखना चाहिए क्योंकि गर्भावस्था से ही बालक का बालक के जीवन का निर्माण होता है हुँ? अब तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ मैं उस इच्छा को पूर्ण करूं तो उसी आरोपी सीताजी तो ने कहा प्रभु हमारी इच्छा है कि गंगा के उस पार है हम जाकर के तपस्वियों के बीच में कुछ दिन रहे जो तापस हैं तापसी हैं, मुनि हैं, महात्मा हैं, उनके बीच में कुछ दिन निवास करें हमारी ऐसी इच्छा है भगवान ने कहा ठीक कल ही आप पधारेंगे आपकी व्यवस्था कल ही हो जाएगी विश्व धा भवे ही स्वगमिष्यसी स्व मनि कल स्वगम्यसी असंशय निश्चित है ना? अब महाराज ऐसा किशोरी जी को कहकर के और ठाकुर जी आए तो एक ठाकुर जी का प्रहसनागार था प्रहसनागार उसको कहते हैं कि जहां पर हम मित्र तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ ठाकुर जी के कुछ ऐसे गण थे जो ठाकुर जी को हंसावें और ठाकुर जी को प्रसन्न करें और महाराज उसमें गुप्तचर भी थे नगर की बात सब सुनाएं समझाएं और ठाकुर जी को आके बतावें कि आजकल नगर में ऐसा काम हो रहा है अब वो आठ थे महाराज उनका नाम था विजय काश्यप मंगल कुल सुराजी काली भद्र दंतवक् और सुमागत अब ये थे आठ अब आठों में जो भद्रजी महाराज हैं वो आए तो आज उदास हैं अभी सब हंसाते रहते हैं ठाकुर को हास्यकारा तो वो उदास बैठ गए तो ठाकुर जी ने पूछा कि आज भद्र तुम उदास क्यों कोई कारण तो अवश्य होगा तो भद्र जी की आंखों से आंसूगा और वो है ना तो भगवान ने फिर पूछा फिर रोए फिर बोले ना तो बड़े मुश्किल से भद्रजी ने कह पाया कि स्वामी लोग कहते हैं कि भगवान राम की तरह तो कोई हो नहीं सकता भगवान राम की तरह पराक्रमी कोई नहीं हो सकता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला कोई नहीं हो सकता लेकिन करके क्या लेके क्या, क्या और सब ठीक है ठीक कहते हैं एक वर्ग से एक भी बात यह भी बात निकलती है कि रावण के यहां इतने दिन रही हुई सीता को भगवान राम ने अयोध्या जी में रख लिया समझे न ऐसा भी लोग कहते हैं अब तो ठाकुर जी महाराज ने इसको सुना और सभा विसर्जित कर दी और सभा विसर्जित करके तुरंत रात ही में महाराज सब सोने चले गए थे रात में ही बुलाया प्रहरी को और कहा जाओ आप लोग बुला लाओ श्री राम लक्ष्मण भरत श्री राम लक्ष्मण भरत और शत्रु को बुला लाओ शीघ्र सौमित्रिम लक्ष्मण सुभ लक्ष्मणम भरतन च महाभागम शत्रुनम जाकर के बुला लाओ अब महाराज जी लक्ष्मण जी भरत जी महाराज श्री शत्रु जी महाराज सब लोग लोहार उठे और उठ करके दौड़ते हुए चले आए महाराज सब आये महाराज अब जब सब आ गए तो क्या भवन तो मम सर्वस्व भवन तो जीवित मम महाराज भगवान श्री राम कहने लगे कि आप तो मेरे सर्वस्व हैं आप लोग मेरे सर्वस्व हैं आप लोग ही मेरे प्राण हैं हुँ? और आपके लिए मैं इस राज्य को करता भी हूं एक एक संबोधन बड़ा बढ़िया दिया भगवान ने उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए हु? कि भगवान ने लक्ष्मण नहीं कहा भरत नहीं कहा शत्रु्न नहीं कहा शत्रुघ्न नहीं कहा और महाराजी कुमार नहीं कहा राजकुमार नहीं कहा भैया नहीं कहा क्या कहते क्या हैं नरेश्वरा हे नरेश्वरो अर्थात अयोध्या के राजा अयोध्या का राजा मैं नहीं हूं अयोध्या के राजा तो आप लोग नरेश्वरा बस इतना ही कहूंगे इसकी व्याख्या तो नहीं कर पाऊंगा है ना तो राम जी आप लोगों का ही राज्य अब आप सब कुछ आपका है और फिर आप लोग तो बड़े बुद्धिमान है महाराज जी भवन तक कृत शास्त्रार्थ आप लोगों ने तो शास्त्रार्थ भी किया है तो यहाँ पर बहुत लोग कृत शास्त्रार्थ का लगा लेते हैं कि आप मैंने शास्त्रार्थ करते हैं अरे नहीं बाबा कृत शास्त्रार्था का मतलब होता है कि शास्त्र का जो अर्थ है उसको आपने किया है आपने जो शास्त्र का अर्थ है उसको किया है भाव शास्त्र के द्वारा जो अनुष्ठित उपाय है उन उपायों का आपने अनुष्ठान किया है अने अनुष्ठित शास्त्रार्था कृपार्था का मतलब अनुष्ठित शास्त्रार्था बुद्धिया च अब रा, राजकुमार श्री लक्ष्मण भरत शत्रु मन में घबराए उभिया आए ये तो रात को बुलाया और अब क्या कहेंगे इतनी बड़ी भूमिका तो कभी बनाया नहीं उन्होंने उद्विग्न मनसस सर्वे किन्नु राजा अभी धाष्य अब राजा क्या कहेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और भगवान ने भूमिका करके और सब कुछ उनको सुना दिया कि हमने ऐसा सुना है और हमारा ये निश्चय आप लोग उसका अनुमोदन करें अब श्री लक्ष्मण भरत शत्रु किस मुख से अनुमोदन करें वो तो उनकी तो हिचकियां बद गई हो हा? वो तो सब खूब रोने लग गए <laughs> तो जब वो रोने लग गए तो ठाकुर जी कहते हैं कि हम तुमको छोड़ सकते हैं <laughs> मैं अपना जीवन छोड़ सकता हूं लेकिन मैं प्रजा का आराधन नहीं छोड़ सकता अब पे हम जीवितम जही आम जुस्मान व पुरुषर सभा तो जब मैं तुमको छोड़ सकता हूँ तो जानकी के छोड़ने में मुझको क्या है कि किम जनकात्मजाम हे, हे लक्ष्मण हे भरत हे शत्रुन जब मैं प्रजाता अनुरंजन करने के लिए तुमको छोड़ सकता हूँ तो हेरा हे, हे, हे पुरुषर सभो फिर जानकी को छोड़ने में मुझको तनिक भी विलंब नहीं लगेगा इसलिए मैं छोड़ूंगा तो क्या हमारे बहुत लोग कुछ करते हैं बहुत लोग कहते हैं अगर ऐसा कोई कहे तो उन्होंने नहीं कहा तो उसके ऊपर ठाकुर जी कहते हैं कि लोगों ने प्रजा के ऊपर शासन किया है आप भी सुन ले लोगों ने प्रजा के ऊपर शासन किया है तो शासक जो है उसका अपना विचार होता है कि मैं ऐसा करूंगा लेकिन मैंने प्रजा का शासन नहीं किया है मैंने तो प्रजा का आराधन किया है लोगों ने प्रजा को पुत्र माना है प्रजा को प्रजा को पुत्र माना है प्रजा को प्रजा माना है तू तो जो प्रजा को प्रजा माने और प्रजा को पुत्र माने वो तो अपने मन की ही कर सकता है लेकिन मैंने प्रिया को प्रिया नहीं माना मैंने प्रिया को पुत्र नहीं माना मैंने तो प्रिया को अपना आराध्य माना है और मैं उसका आराधक बन गया हूँ तो आराध्य की आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है इसलिए हे लक्ष्मण हे भर हे शत्रुघ्न हमारे आराध्य की आज्ञा है कि हम जानकी का परित्याग करें तो हम जानकी का परित्याग करके ही रहेंगे इसमें किसी की बात सुन करके नहीं चुप बैठेंगे ऐसा सी, लो राम जी और फिर जिस दिन हमने अयोध्या का राज्य पाया था अयोध्या के राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त हुआ था अयोध्या की राजगद्दी पर बैठा था उस दिन मैंने शपथ ली थी क्या शपथ ली थी है? कि अगर प्रजा की आराधन करने के बीच में मेरे और प्रजा के बीच में अगर स्नेह आवे दया आवे सुख आवे जानकी आवे तो उनका भी मैं परित्याग कर दूंगा स्नेहम माख भी बहुमूति के शब्द हैं कि स्नेहम दयांच सौख्यंच यदि वा जानकी मराधनाय लोकस्य मुंश तो नास्ती में व्यथा एता होता हम तो जनक को छोड़ेंगे ये हमारी आराधना है अगर कोई आपसे प्रश्न करता है तो आपको ये कहना चाहिए महाराज की आप दुनिया की बात अपने घर की बात राम जी पर लादना चाहते हैं है? और आप साधारण राजा की बात श्री राम पर लादना चाहते हैं एक वत्सल पुत्र की तरह प्रजा को पालन करने वाला उससे भी रामजी की आराधना कहीं ऊंची इसलिए राम जी को किसी से आपको किसी राजा से किसी व्यक्ति से तुलना आपको नहीं करनी चाहिए राम जी और फिर राम जी को समझने के लिए आपकी लौकिक बुद्धि नहीं काम दे सकती और इस लौकिक बुद्धि से आप रामचरित समझ भी नहीं है सकते हैं। राम जी को समझने के लिए राम जी के चरित्र को समझने के लिए राम जी के परिकरों को समझने के लिए आपको भगवत प्रदत्ता बुद्धि की आवश्यकता है आराधना की आवश्यकता है और जब तक आराधना नहीं करेंगे तब तक आप इतिहास इंग्लैंड का इतिहास समझ लेंगे भारत का इतिहास समझ लेंगे दुनिया का इतिहास समझ लेंगे लेकिन रामचरित्र आप नहीं समझ सकते रामचरित्र समझने के लिए भगवत उपासना के द्वारा जो प्राप्त अलौकिक बुद्धि है उस अलौकिक बुद्धि की आवश्यकता है अस्तु श्री राम जी ने कहा लक्ष्मण तुमको तो जाना ही होगा मेरी आज्ञा और सीताजी ने पहले कह दिया है आज आज उन्होंने प्रस्ताव भी किया था और उनको वचन भी दे चुके हैं इसलिए आपको यहां कोई असत्य भाषण नहीं करना है आप वहां पर जाकर के और फिर सच्ची सच्ची बात बता दीजिएगा वहां तक तो आप चले जाइए पूर्व मुक्तोह मनया गंगा तीह आश्रमा पश्येयम तैयार काम संवर्तताम अयम लक्ष्मण जी महाराज ने आंखों में आंसू भर करके और उठकर के भगवान से कहा प्रभु यह भी करूंगा अगर आपकी आज्ञा है मां की जल जाने के लिए आपकी आज्ञा से मैंने अग्नि भी उत्पन्न किया था और जब मां के जल के लिए अग्नि उत्पन्न करने वाला लक्ष्मण आज आपकी आज्ञा से अपनी मां को बियावान जंगल में भी छोड़ दिया है लक्ष्मण आश्रम में छोड़ में के आना है बियावान जंगल में नहीं महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पास छोड़ के आना है और महर्षि वाल्मीकि जान दीजिए भगवान कठोरता नहीं कर रहे महर्षि वाल्मीक मेरे पिता के मित्र हैं महर्षि बाल्मीक के यहां दगोती भाष्वती जनक जा उसी तरह रहेंगी जैसे ससुर के गृह में स्नुषा रहती है या पिता के घर में पुत्री रहती है वहां जानकी सुखी रहेंगी और भारतवर्ष के कर्णधारों का जीवन निर्माण होगा भारतवर्ष के कर्णधारों का जीवन निर्माण होगा जानकी के गर्भ में देश के कर्णधार मौजूद है और उन कर्णधारों का जीवन मुनियों के बीच में मुनियों के संस्कारों के बीच में निर्मित होगा और जिनका जिनका जीवन गर्भ से निर्मित हुआ है निसंदेह वो देश की महान विभूति हुई है प्रहलाद जी महाराज का चरित्र श्री अभिमन्यु महाराज का चरित्र आपके सामने प्रत्यक्ष इसलिए भगवान कहते हैं आवश्यक है सीताजी का वहां जाना इसलिए अब मैं इसके ऊपर विशेष नहीं कहूंगा भगवान राम ने ऐसा कहा राम जी सुमंत्र जी महाराज से श्री लक्ष्मण जी महाराज ने सूखे मुंह से कहा सुमंत्र अब्रवीद वाख्यम मुखेन परिशुष्यता रस तैयार कर ली भगवान ने जब कहा कि तात तुरत ही साधन सीय ले चढ़ाए श्री जी को समझ कहीं साज सिंदन सी ले चढ़ाए और वाल्मीकि की मुनिष आश्रम आईयो पहुंचाये आगे का शब्द पांच अक्षर बड़े कमाल का है ये तो राम जी ने यहां भी कहा वहां भी कहा है लेकिन वो एक शब्द वहां है जो यहाँ नहीं वो समझ गया कि ताज तुर कहीं साज सिंदन साज लेहु चढ़ाए वाल्मीकि की मुनिश आश्रम आईयो पहुँचाए इसके आगे पांच अक्षर भले ही नाथ ये विलक्ष्मण से भले ही नाथ माथे राख राम रजाए श्री लक्ष्मण जी महाराज चल पड़े राम जी चलते चलते श्री किशोरी जी रथ पर बैठ के कुछ दूर चलती हैं लक्ष्मण आज मेरा हृदय कुछ कांप रहा है हृदय अंचयी व सौ मित्र आज मेरा दाया अंग फटक रहा है लक्ष्मण अशुभानी बहून्य ही हो लक्ष्मण आज मुझे पृथ्वी पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा क्यों है लक्ष्मण तुम्हारे भैया ठीक है ना माताएं ठीक है, है न अपनी स्वस्ति भवे तस् भ्रातृस्ते भ्रातृवत्सल शत्रु नाम चैव में वीर सर्वासाम अविशेषता मेरी सासें ठीक रहें मंगल रहे उनका रामजी का मंगल हो भरत शत्रु का मंगल हो प्रजा का मंगल हो ऐसा श्री किशोर कह रही हैं इसके बाद भगवान गोमती के तत्पर निवास श्री लक्ष्मण जी महाराज गोमती के तट पर निवास करते हैं और उसके बाद सुमन जी महाराज से कहा कि आज गंगा जी के तट पर पहुंचना है तो वहां से चलकर करके भगवान बिठूर जा रहे हैं ये बिठूर की यात्रा है बिठूर में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था दोपहर होते हुते भगवान बिठूर में गए अथार्थ दिवसे गत्वा भागी रथ्या जलाशय और जब गंगा के किनारे पहुंचे हैं तो दहाड़ मार करके लक्ष्मी जी रोड लग गए निरीक्ष लक्ष्मणोदीना प्रोध महास्वना महास्वना प्रोध इस पर ध्यान दीजिएगा सीता जी ने कहा लक्ष्मण तो खुशी का समय है मेरे मनचाहे स्थान पर मैं आई हूं मैं बरसों से कामना करती थी कि मैं यहां आऊं इस खुशी के सामने तू क्यों भी शाख कर रहा है हर्ष काली की मर्थम मां विषादय लक्ष्मण लक्ष्मण ने कुछ नहीं कहा मुझे मालूम है कि तू अपने भैया को छोड़ के एक दिन भी नहीं रहा है तुझे राम जी की याद आ रही है क्या मैं राम की भक्त नहीं हूं मुझे भी याद सता रही है लक्ष्मण काम करके चलेंगे जल्दी चल चलेंगे नहीं रुकेंगे ज्यादा इसके बाद लक्ष्मण जी ने नाव पर बिठाया है माता को और नाव पर बिठा करके उस पार ले गए हैं हाथों में आंखों आंखों में आंसू भरे हुए हैं हाथ जुड़े हुए हैं लक्ष्मण जी महाराज ने श्री को उद्रावक दारुण समाचार कठोर समाचार सुनाया राज किशोरी मैथिली धाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी सुनकर लक्ष्मणस्य से वचस्वत्वा दारूणीम जनकात्मजा परम विषाद मागम्य वैदेही निपात लक्ष्मण दुखी न हो मेरा तो जीवन भगवान ने दुख सहने के लिए ही बनाया है सच बात है भारतीय संस्कृत की इस आराध्या को जीवन में जितने दुख झेलने पड़े हैं शायद भारत वर्ष के इतिहास में किसी राजरानी को इतने दुख नहीं हेलने पड़े होंगे हे लक्ष्मण भगवान राम से जाके कह देना मेरे वियोग में कहीं आपसे अंचित काम न हो जाए प्रजा का पालन आज ठीक से करना जो आपका कर्तव्यकारी है कर्म है उसमें कभी ढील मत देना और हे लक्ष्मण हम तुम्हारे जीवन को जानती हैं जैसी तुम्हारे स्वामी की आज्ञा है वैसा ही तुम करो यथाज्ञान पुरुषौमित्री मुझे छोड़ दो मैं रह लूंगी जाओ जाओ, जाओ लक्ष्मण जाओ भगवान से कह देना कि मेरे कारण आपके ऊपर इतना कलंक लगा इससे मैं बहुत दुखी हूं और उस कलंक का परिमार्जन करने के लिए आप उधर दुख सहें और मैं इधर दुख सहू और दोनों दुख सह करके इस कलंक का परिमार्जन करेंगे इसलिए मैं दुखी नहीं भले ही आपका वियोगज दुख मुझे सतावे लेकिन मुझे संतोष है रघुनंदन कि हम आप दोनों मिलकर के इस दुख का परिभाजन कलंक का परिभाजन कर रहे हैं ये वचनीय सपवाद समुत्थित मयाच परिहर्तव्यम तुम भी परमागति ही धन्य हो किशोरी धन्य हो धैर्यशालिनी धन्य हो भारती संस्कृति की आराध्य तुम्हारी अतिरिक्त तो ऐसा शब्द कौन निकास है राम जी इस प्रकार से मरा प्रसंग में आगे इसकी व्याख्या नहीं कर पाऊंगा कह भी नहीं पाऊंगा श्री लक्ष्मण जी महाराज भगवती जनकनंदिनी के चरणों में प्रणाम करके वहां से वापस होते हैं जब तक लक्ष्मण आंखों को देखते रहे तब तक किशोरी खड़ी रही अपने लाडले को देखती रहीं अब इसका इसको कब देखूंगी लक्ष्मण मुड़ करके तब तक देखते जाती थी जब तक किशोरी पाद का दर्शन होता था जब किशोरी के पादपद्मों का दर्शन होना बंद हो गया तो लक्ष्मण रोज के कुे आगे बढ़ गए पर दृष्टवा सीताम अनाथवत दूरस्थम रथमालोक्य लक्ष्मण मुहुर्मुह लक्ष्मण जी महाराज जहां से किशोरी पाद का दर्शन होना बंद हो गया वही रुके वही स्तब्ध हो वही खड़े हो इधर कुछ मुनि बालकों ने भगवान वाल्मीकि को सूचना दी कि महाराज एक देवी रो रही है मालूम पड़ता है स्वर्ग से कोई देवी उतर आई हो गया सीतांतु रुदतीं तत्र ते तत्र मुनिदारका प्राद्रवन यत्र भगवान आज ते वाल्मीकि रुग्रधी जहां भगवान वाल्मीकि थे वहां पर जाकर मुन बालकों ने बताया भगवान वाल्मीकि ने बहुत इस श्लोकों में वर्णन है भगवान वाल्मीकि ने जब सुना सुनकर के एक क्षण आंखें बंद की सारा चरित्र उनके सामने नाच उठा भगवान की करुणा को प्रणाम किया प्रभु मेरे जीवन की साधना का फल मेरे यहां करुणामयी भरोधी मैथिली को भेज करके हे प्रभो आपने मेरे जीवन की आराधना को पूर्ण कर दिया हे रघुनंदन हे करुणा करुणामय हे मेरे स्वामी आपकी कृपा का मैं अभिनंदन कर रहा हूं मैं जा रहा हूं आपकी करुणा को बटोरने के लिए भगवान वाल्मीकि दौड़ पड़े दौड़ पड़े धीरे धीरे नहीं आए भगवान वाल्मीकि दौड़ के आए शब्द है यहाँ पर प्राद्रवद यत्र मैथिली दौड़ करके आए हैं महाराज यहाँ पर शब्द है, है प्राग्रवत यत्र मैथिली जहां मैथिली थी वहां दौड़ करके आए मैथिली कहने का भाव तो देखने के लिए दौड़े और जैसे बेटी को बाप अपने अंकवार लेकर के ले लेता है उसी प्रकार महर्ष वाल्मी ने लिए भगवती जनक नंदिनी को पुत्री का मान करके उनका परिलक्षण किया है मैथिली मैत्री वनक रंगिनी कहां पूछेंगे ये पूछेंगे कुछ ये लोग पहले आ गए जो मैं कह रहा हूं कार्थ कुछ पूछेंगे और जो पूछेंगे तो मैं इनको क्या बताऊंगी मैं कैसे अपने मुख से कह पाऊंगी कि मेरे राम जी कठोर हैं उन्होंने मेरा परित्याग और मैं परित्याग का कारण भी क्या बताऊंगी महर्षि वाल्मीकि आए क्या सीते कहा उठिए अब क्या पूछेंगे कि तो मैं सब कुछ जानता हूं मैं कुछ नहीं पूछूंगा तुमसे और मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हारे स्वामी का उत्कट स्नेह है तुम पर और मैं यह भी जानता हूं कि तुम सर्वथा निर्दोष हो और हे सीते हम तो सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि मेरे स्थान का तुम वर्ण करोगी मुझको भाग्यवान बनाओगी मुझे बाप की तरह प्यार करने का अवसर दोगी भगवती सीता से सब पढ़ी है हाँ पिता हाँ। हा पिता मुझे तो सहारा मिल गया मुझे तो आश्रय मिल गया महर्षि वाल्मीकि श्री किशोरी को लेके जाते हैं यहां से आश्रम के पास ही एक आश्रम था जिसमें तपस्विया तप, तप रहती थी महर्षि वाल्मीकि ने जाके उनसे कहा यह चक्रवर्ती नरेंद्र महाराज से दशरथ की पुत्रवधु है तो मेरे मित्र थे और मेरे अभिन्न मित्र से जनक की पुत्री है और ये सती है निष्कलंक है लेकिन इस निष्कलंक मेरी पुत्री को इसके पति ने त्याग दिया है ये मेरे द्वारा परिपालित है मैं इसका रक्षण करूंगी करूंगा एक बात ध्यान देना है, है राम जी का नाम नहीं इस श्लोक पे ध्यान दें किसा दशरथ से ईषा जनक सुता सती अपापा पति ना परिपालिया मया सदा और मैं इसका जीवन भर परिपालन करूंगा मेरे इस पुत्री का मन लगा रहे तुम्हें ऐसा काम करना है उनको सौंप करके महर्षि वाल्मीकि पास के आश्रम में अपने आश्रम में चले गए श्री सीता जी को पहुंचा करके श्री लक्ष्मण जी महाराज आए सुमन जी महाराज का और लक्ष्मण जी महाराज का कुछ संवाद होता है इसके बाद लक्ष्मण जी महाराज भगवान श्री राम के पास पहुंच गए और भगवान श्रीराम के पास जाकर के उनको सुनाया है संवाद वहां देखा क्या कि रामजी महाराज एक आसन पर अकेले बैठे सब को हटा दिया एकदम अकेले बैठे हैं श्री लक्ष्मण जी महाराज भगवान को देखी, उनकी आंखों में आंसू भरे पड़े स दृष्टवा राघवम दीनम आसीनम परमासने नेत्राभ्याम अश्रुपूर्णाभ्याम ददर्शाग्रजमग्रता आंखों में आंसू करके हे नाथ हे स्वामी हे करुणा में ऐसा कहते हुए उनके चरणों में गिर पड़े हैं न पहुंचा आया स्वामी न श्री महर्षि वाल्मीकि आश्रम में छोड़ आया और मैं तब तक खा रहा जब तक महर्षि वाल्मीकि उनको लेकर चले ली स्वामी महर्षि वाल्मीकि ने उनका आदर पूर्वक ग्रहण किया है लक्ष्मण जी ने समझाया है भगवान ने कहा लक्ष्मण तेरे समझाने से मैं समझ गया मेरा सारा दुख दूर हो गया परितोषस् में वीर मम कार्या मम कार्यानुशासने मैं संतुष्ट हो गया ये लक्ष्मण चार दिन से मैंने राजकाज कुछ नहीं देखा बुलाओ मेरी राज दरबार में कोई किसी की आवश्यकता हो कोई काम करने वाले उनको बुलाओ जाकर के चतवारों दिवसा सौम्य कार्यम पौर जनस्य च अकुर्बान सौ मित्र तनमे मरमाण हाय हाय मैंने चार दिन से कोई काम नहीं किया चार दिन से मैंने कोई काम नहीं किया अर्थात मैंने चार दिन से आराधना नहीं किया मैंने चार दिन से आराधना नहीं की चार दिन और जो राजा अर्थियों का काम सिद्ध नहीं करता है उसको गिरगिट होना पड़ता है, है? उसको गिरगिट होना पड़ता है अर्थीनाम कार्य सिद्ध अर्थम यस्मात्म नैशि दर्शनम अदृश्य सर्वभूता कृकलाशो भविष्य कृकलाश मनी गिर कृक मनी कंठ कंठ जिसका लास होता है सुशोभित होता है उसका कंठ जो है रंग बदलता रहता क्लास में राम जी इस प्रकार से भगवान श्री राम ने इसी संदर्भ में मृग की कथा सुनाई राजर्षि वशिष्ठ जी महाराज और निमी महाराज का आख्यान सुनाया और श्री ययाति और शुक्राचार्य का आख्यान सुनाया इसके बाद एक दिन भगवान के दरबार में एक कुत्ता गया एक कुत्ता आ गया भगवान ने कहा लक्ष्मण देखो कौन आया है क्या चाहता है लक्ष्मण जी महाराज ने कहा महाराज कुत्ता है हमने पुत्ता कुत्ता से पूछा कि तुम क्या चाहते हो उसने कहा हम तो भगवान राम से ही अपना दुख हो हम तुमको नहीं बताएंगे भगवान ने कहा उसको बुलाया जाए वो कुत्ता भगवान के पास जाके सबसे पहला शब्द प्रयोग करते हैं मैंने इसीलिए आख्यानों कहा कि सर्वभूत शरण्याय धन्य हो रघुनंदन सबसे पहला शब्द निकल है सर्वभूत शरण्याय दुनिया के राजाओं में गरीब अमीर सबको लोगों ने आश्रय दिया होगा लेकिन कुत्ते को किसी आश्रय ने आश्रय नहीं दिया होगा ऐ रघुनंदन चींची से लेकर मानव पर्यंत संसार में जितने प्राणी हैं सबका शरण्य तो केवल आप ही हो सकते और कोई नहीं सर्वभूत शरण्याय अब इस पर तो बड़े बड़े भाव है महाराज केवल सर्वभूत शरण्याय पे कोई कथाकार हमारे तो इतने बैठे हुए हैं इनसे सुन लो घंटा दो घंटा सुना देंगे सर्वभुआ जितने बैठे सर घंटा दो घंटा सुना देंगे सर्वभूत शरण्याय आप संपूर्ण प्राणियों के शरण्य है रघुनंदन ऐसा व्यक्ति ऐसा व्यक्तित्व तो संसार में न हुआ और न आगे होने वाला सर्वभूत शरण्याय रामाया क्लिष्ट कर्मणी भयेश अभय दात्रे भयभीत को निर्भय करने वाले तुम राम श्रीराम अतस्मी व तुम समुसहे इसलिए आपसे हम कुछ कहने के लिए तैयार हैं कि हमको एक ब्राह्मण ने लाठी मारा है और हमको न्याय मिलना चाहिए भगवान के दरबार में ब्राह्मण भी आया और कुत्ता भी आया दोनों आए ब्राह्मण तुमने लाठी मारा हाँ महाराज मैंने मारा क्यों मारा मैं भूखा था मुझे भूख लगी थी और भूख में मैं उद्विग्न हो गया था मैंने इस कुत्ते को देखा कि अपनी रास्ते चला जा रहा था लेकिन फिर भी मैंने इसको मार ही दिया इसके खून बहने लग गया मैं दोषी हूं सामने मुझे दंड मिलना चाहिए क्रोधे तो न छुदया विष्टा तत् दत्तोष्य राघव प्रहारो राजा राजेंद्र अपराध तो बहुत लोग करते हैं लेकिन अपने अपराध को मानने वाला अपराध से मुक्त हो जाता है लेकिन अपने अप एक अपराध के लिए चार अपराध करने वाला उस अपराध को सत्य करने सत्य सिद्ध करने वाला अपराध पर अपराध करता चला जाता है और गड्ढे में फंसता फंसता दलदल में घूम जाता है अपराध तो सबसे होता है कौन न कश्चिन न अपराधित कौन है जिसे अपराध नहीं होता कौन है ऐसा जो दूध का धोया हुआ है कौन है ऐसा जिससे गलतियां नहीं होती बड़े बड़े अमलात्माओं से गलती होती है लेकिन महात्मा गलती को स्वीकार कर लेता है और आप अपनी गलती के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश वही दोष ब्राह्मण ने कहा मुझसे अपराध हुआ है साधिमाम अपराधीनम उसको दंड दे। भगवान निकाशमान तुम दंड दो इनको कै महाराज अमुक स्थान का कुलपति इनको बना दिया जाए अमुक स्थान का कुलपति इनको बना दिया जाए तय ब्राह्मण स्यास्य कौलपत्यम नराधिप अमुक स्थान का कुलपति बना दिया जाए कुलपति की व्याख्या है हमारे है। कुलपति की व्याख्या क्या है कि जो अन्य दस हजार विद्यार्थियों को रख करके जो उनके शिक्षा का प्रबंध करें और उनके भोजन की व्यवस्था करें उसकी कुलपति संज्ञा है इसने यह नहीं कहा साधु बना दो महंत बना दो ऐसा कुछ नहीं कहा क्या है कौल ब्राह्मण को अमुक स्थान का कुलपति बना दिया जाए शब्द देखिएगा ध्यान से यह कुलपति है ना मठाधीश है ना महंत है ना साधु है अब कोई हिंदी वाले अर्थ कर दे तो हम क्या करें उसका जो संस्कृत में लिखा कवलपत्यन्नराधिप कुलपति बनाइए और कुलपति की जो मैंने व्याख्या बताई है वही व्याख्या है यह भी शास्त्र में किसी को श्लोक याद हो तो बोलो मुझे नहीं तो याद मुनि नाम दस साहस्रम जो अन्न पानादिपोषणाद सवई कुलपति ब्रूते उसको कुलपति कहते हैं है उसका नाम कुलपति है दस हजार दस हजार विद्यार्थियों का जो पालन पोषण विद्या अध्ययन का की व्यवस्था करे उसका नाम कुलपति है इसको कुलपति बना दिया जाए तो लोग कहने लगे महाराज कुलपति कैसे कुलपति कैसे इसको दंड दिया कि साफ दिया कुछ समझ में नहीं आता तो कहें इसको मैंने दंड दिया है कुत्ता कहता है कि क्यों? क्यों? क्यों मैं भी उस स्थान का कुलपति था और मैं लोगों की व्यवस्था भी करता था लेकिन महाराज विद्यार्थियों का पालन करना आसान नहीं है कुछ गलतियां हो गई मेरे से मुझे कुत्ता बनना पड़ा किसी ने विद्यार्थियों के लिए धोती बटवाने के लिए दिया महर्षियों का तो ऐसे काम चलता था और गवर्नमेंट से एड थोड़ी मिलती थी किसी ने दस हजार विद्यार्थियों के लिए अचला दिया किसी ने दस हजार विद्यार्थियों के लिए गमछा दिया किसी ने कॉपीन दिया और उसको हमने न बंटवाया किसी और का और को दे दिया इससे कारण मुझे कुत्ता होना पड़ा हे स्वामी जब ये कुलपति बन जाएगा तो ये भी कुछ गलती करेगा और जब गलती करेगा तो यह भी कुत्ता बढ़ेगा और जब कुत्ता बढ़ेगा तो मेरी तरह इसके स्तर पर भी कोई लाठी मारेगा तब उसको अनुभव होगा कि हाय हाय हमने उसको लाठी मारा इससे उसको कुलपति बनाया जाए इस प्रकार सी कथा चल रही है राम जी मथुरा में बड़ा अकांड पांडव हो रहा है मथुरा ये कृष्ण जी की मथुरा मथुरा उसका नाम मथुरा मथुरा मथुरा दोनों नाम तो मथुरा में एक लवणासुर नाम का राक्षस था वो मधु का बेटा है मधु नाम के राक्षस का बेटा है मधुर मधु बड़ा अच्छा था बहुत अच्छा था वो देवताओं का भी आदर करता था ब्राह्मणों का भी आदर करता था और लोगों का भी आदर करता था मधु जो है ब्रह्म्यश्च शरण्यश्च बुद्धिया परि निष्ठिता सुरैश्च परमोदारयो तुला भवत यद्यपि और राक्षस था लेकिन वो देवताओं से उसकी दोस्ती थी है? और राक्षसों से कोई बहुत प्रेम उसका नहीं था मधु मधु के ऊपर भगवान शंकर प्रसन्न हुए और भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर स्वयं एक त्रिशूल दिया तो त्रिशूल जब तक तुम्हारे पास रहेगा तुमको कोई सताए बात ये थी कि राक्षसवास जो है ना वो बड़े दुष्ट होते हैं वो तो ये राक्षस तो था लेकिन ये प्यार करें साधुओं से और देवताओं से और ब्राह्मणों से तो राक्षस को मारना चाहे तो भगवान शंकर से कहा कि महाराज हम अच्छी रास्ते पर चलते हैं तो ये हमको चलने नहीं देते ये हमको मारते हैं तो शंकर जी ने कहा कि मैं तुझको एक त्रिशूल दे रहा हूं और इस त्रिशूल से तुम राक्षस जो ये सब राक्षसों को मार दो अरे जिसको तुम जिसको तुमको दुख देगा उसको मारो कोई दोष नहीं अब कहा लाभ मिलने पर थोड़ा लोभ भी होता है इसमें क्या महाराज हमको एक बरदान दे दे कह क्या ये जो त्रिसुलवा है अब हमारे खानदान में बना रहे हमेशा अभी कभी जाए ना है ना आप समझें ये हमेशा हमारी खानदान में बना रहे ये कभी जाए नहीं ना कह मधु तुमने तो बहुत अनर्थ कर दिया है? अब तुम मेरे इतने बड़े भक्त हो हम तुम्हारी बात को ना भी कैसे करें मैं चाहता तो नहीं हूं लेकिन मैं इतना ही कह रहा हूं तुम्हारी बात रखने के लिए कि सबके खानदान वंद में तो नहीं जाएगा लेकिन ये तुम्हारा बेटा होगा उसके हाथ में ये रहेगा इसका फल वही रहेगा लेकिन तुम्हारा बेटा जब मर जाएगा तो मेरे हाथ में ये जय महाराजी जय शिक्षा अब महाराज त्रिशुल को वो मधु तो बहुत अच्छा था लेकिन लवड़ा सो बहुत बुरा था महाराज बहुत बदमाश थे अभी देवताओं को मारे इसको, मारे इसको मारे है इसको मारे बड़ा कष्ट थे महाराज जी बहुत कष्ट बहुत कष्ट तो अब वहां के क्षेत्र के जो महात्मा थे वो चेवन ऋषि थे चेवन ऋषि बिगु खानदान के चेवन महाराज जो हैं, उनसे सब महात्माओं ने कहा कि महात्मा को बड़ा कष्ट दे रहा है खाया जाता है मार डालता है हड्डी तोड़ देता है भजन नहीं करने देता यज्ञ या यागाज नहीं करने देता इसका कुछ उपाय तो श्री चेवन महाराज जी का चलो जी से निवेदन अब्राम जी के महाराज के यहाँ सब आये भार्गवम च्यवनम च पुरस्कृत महर्षय प्रवेश आखिर की दरवाजे में खड़े हुए लोगों ने आके बताया भगवान ने कहा ले आइए प्रवेश्यंताम महाभागा भार्गव प्रमुख अभी सबकी सब आए और भगवान ने बड़ी अभ्यर्थना की पाद्यार्घ दिया और उसके बाद कहते हैं महाराज ये हमारा राज्य और हमारा प्राण और हमारी स्थिति ये सब ब्राह्मणों के की ब्राह्मणों के लिए हम सब कुछ दे सकते हैं प्राण भी दे सकते हैं आप आज्ञा करें आप क्यों आए इदम राज्य सकलम जीवितम च हृद स्थितम सर्वेत विजाथम में सत्यम ए तद्र बी विवाह तो सब सुनाया कि महाराज इस लवड़ा सुर से हम बड़े परेशान हैं और उसकी स्थिति यह है आप इसको समाप्त करें तो भगवान ने कहा निगा को लवड़म्बी कस्यानुस कौन मारेगा इस राक्षस को इसको किसका भाग बनाया जाए किसके भाग में इसको दे किसके हिस्से में इस राक्षस का बध दें तो भरत जी महाराज उठे और बड़े स्नेह से कहते हैं कि अहम एनम विधस्या विधास बधिश्यामी ममांस विधीयता इसको मैं मारूंगा इसको मेरा भाग मेरे भाग में इसको दिया जाए मेरे हिस्से में दिया जाए इतना कहने ही था कि शत्रुघ्जी महाराज तुरंत उठ के खड़े हो गए शत्रु ब्रवीद वाक्यम प्रणिपत्य ना अधिपम जी महाराज उठ करके खड़े हो गए और भगवान के चरणों में प्रणाम करके बोले कृतकर्मा महाबाहू मध्यमो रघुनंदन <laughs> हे स्वामी मझिले भैया ने तो बहुत काम किया है आपके वनवास जाने के बाद इन्होंने राज्य का चौदह वर्ष तक पालन भी किया है आर्य पुरा शून्य तयोध्या तो परिपालिता और बहुत कुछ कहा लंबा संवाद है लेकिन हमको अभी कुछ करने का मौका नहीं मिला इसलिए इसको मारने की आज्ञा मुझको दी जाए भगवान ने का लग... कहा कि तुम्हें आज्ञा दी गई और आज्ञा ही नहीं दी गई उसको मार करके तुम्हारा उस राज्य पर अभिषेक भी यही कर दिया जा रहा है अरे मथुरा का, राज आप का हो राज्य आपका ही होगा राज्य त्व अभिषेक श्याम अभी अभी इसी समय अभिषेक कर रहा हूं क्योंकि तो निश्चित जब भी तुम जाओगे उसको मारोगे इसमें कोई शक नहीं है और अभिषेक तुम्हारा अभी कर दे मधोस्तु नगरे सुबह क्षत्रसूदन जी ने समझ लिया कि मेरे किस पाप का मुझको दंड मिला है मैंने बड़ी भाई की बात के ऊपर अपनी बात चढ़ा दी उनकी इच्छा का मैंने ध्यान नहीं दिया उनकी इच्छा के ऊपर मैंने अपनी इच्छा चढ़ा दी और मर्यादा पुरुष के दरबार में ऐसा होना नहीं चाहिए था इसका दंड मुझकू मिल गया भगवान का प्रयोग श्री सत्यसूदन जी महाराज को भगवान ने समझाया सत्यसूदन जी ने समझ लिया स्वामी मैं समझ गया उत्तरंच नक्तव्यम शूर वाक्या मम बाल पूर्वज से आज्ञा कर्तव्या नात्र संशय आज्ञा माननी चाहिए अब तो वही नो वि माच्य मध्य में प्रति जानती दुर्वचो घोरम भंता लवणम लौनम्म लवणम मृधे ते दुर्गत दुर्गति पुरुष ऋषभ मैं जा रहा हूं स्वयं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा सेना चल पड़ी है अभी वो एक महीने रहे हैं सेना आप जाने धीरे धीरे सेना जाएगी फिर उसके बाद छत जी महाराज भी चलेंगे भगवान राम ने लवण को इस बांध से मारना एक बाढ़ दिया है गली में लगाया है हृदय से लगा करके मस्तक सुघा है रो करके विदा किया है सत्यसूदन जाओ उसको मारो हैं और मारने के बाद राम जी उसका इस प्रकार से उपाय करते अब मुनियों से महाराज वहां पर वहाँ पर पहुंच करके मुनियों से पूछा है कि महाराज किस प्रकार से इसका वज करें तो मुनियों ने बताया कि इस प्रकार से लवण का वज उचित है और लव को इस, इस राक्षस को इस प्रकार से मारना चाहिए कि जब ये चला जाए तब हुँ? तो कैसे मारे महाराज कि जब इसके हाथ में त्रिशूल न हो तब इसको मरना चाहिए और जब तक इसके हाथ में त्रिशूल है तब तक ये मरेगा नहीं उसको त्रिशूल के बिना करो पहले सत्वम पुरुष शारदूल तमायुद बिना कृतम अप्रविष्टम पुरम पूर्वम द्वार धृत आयुधा ये सवेरे जाता है महाराज कुछ खाने पीने के लाने के लिए शिकार करने के लिए और जब सवेरे जाता है तो इसके घर पे आप खड़े हो जाएं, जाकर के इसके घर पर आप खड़े हो जाएं। और ये बहुत दुष्ट है इतना ध्यान रखिएगा आपके पूर्वज को मार डाला है इसने इसने भी मारा के हाँ एक युवनाशु महाराज थे आपके पूर्वज उनके लड़के थे मानधाता मानधाता स्वर्ग पर चढ़ाई करने के लिए चले गए तो इंद्र ने इंद्र ने कहा महाराज मानधाता बड़े भीड़ थे इंद्र ने सोचा हम हार जाएंगे तो इंद्र ने चातुरी किया कि मानधाता से कहा कि महाराज आप आ तो गए लेकिन आप पहले अपने यहां संभाल लें तो फिर हमारे यहां संभालें अरे पहले पृथ्वी पर लोगों को जीत ले तो फिर स्वर्ग जीतने की कोशिश करें परंतु तो पृथ्वी आपने नहीं जीता है तो क्या पृथ्वी में कौन है सबको मैंने जीत लिया वही मथुरा में उक्षे से लवनासुर उसको मारा आपने तो क्या अभी जाके मार के आता हूं अब यहां मारने के लिए आए और इसके पास त्रिशूल था त्रिशूल से उसने उनका बच कर दिया मानधाता इसी के हाथ से मारे गए समझे तो मार्षियों ने कथा सुनाई और कहा कि महाराज बड़ी सावधानी से उसको मारना है उसके हाथ में त्रिशूल नहीं आना चाहिए वो बिना अस्त्र के जाता है जंगल में और वहां से लौटे उसी के दरवाजे पर रेख छोक के खड़े हो जाइए भीतर जाने न पाओ मार डाली पूर्वम द्वारित युधा उन्होंने कहा ऐसा ही होगा अब महाराज जी वो आया है और उसके आने के बाद श्री शत्रु जी महाराज वहां पर खड़े हैं उसकी प्रणशाला पर उसकी प्रणशाला पर खड़े हैं और वो वहां से आकर के जब भीतर घुसना चाहा, तो उन्होंने कहा कि आइए हमारा आपका युद्ध हो तो तुम कौन हो तो कहा मैं दशरथ जी का पुत्र हूं राम जी का छोटा भैया हूं पुत्रो दशरथ ब्राता रामस्य धीमत शत्रुघ्नो नाम शत्रुघ्नो बधाकांक्षी तवागत तुम्हारे मारने के लिए मैं यहां पर और मुझको आप युद्ध दे आप मुझको युद्ध दे तो उसने कहा कि अच्छा तुम हमारे मौसी के मौसी का बेटा था रावण ये कह रहा मधु हमारे मौसी का बेटा था रावण मेरे मौसी के बेटे को तुम्हारे भाई ने मार डाला और हम कुछ बोले नहीं इसलिए तुम बढ़ गए हो अब तुमको मार करके हम सब बदला चुका लेते हैं हमारे है ना मम मात्र ससुर भ्राता रावण हो नाम अच्छा तो कहते अब मैं तुमको दुद्ध दुद देता हूं अब मैं जरा जाऊं अपना अस्त्र तो लाऊं फिर बताऊं तेरे को है ना वो कह रहा है तसे में युद्ध काम से युद्ध मुहूर्तंतु यावद आयुधम आ नए जब तक मैं अस्त्र लाता हूं तब तक तू खड़ा रहे यहां पर शत्रु ने कहा कि मेरे जीते जो भी यहां से तुम जा नहीं सकते यही पर हमारी तुम्हारी लड़ाई होगी हमको मार के फिर जाओ समझे जीवन गमीष्य कभी तेरे को बताता हूं मैंने तेरे पूर्वज को मारा है तुमको तो मारा उनको मारा कि जिस समय तुमने लोगों को मारा उस समय शत्रुघ्न पैदा नहीं हुआ शत्रुघ्नो देव शत्रुघ्न इदम वचन अभ्यवीत शत्रुघ्नो न तदा जाता जब तुम्हारा पौरुष चला शत्रु तो पैदा नहीं हुआ यदा ने निर्जित आज अभी पता चल जाएगा आपको सब महाराज श्री शत्रु जी महाराज ने भगवान राम के दिए हुए बाण को धनुष पर रख करके श्री राम जी का स्मरण करते हुए छोड़ दिया और राक्षस समाप्त हो गया देवता लोग आकर की प्रसन्नता करने लग गए सारे मुनि महर्षि भार्गवाद जितने हैं जय ध्वनि मंगल ध्वनि करने लग गयी और उसी समय देवता लोगो ने कहा की महाराज कुछ चाहिए सबसे वरदान मांगे उन्होंने कहा कि हमको और कुछ नहीं चाहिए ये उजड़ी हुई जो मथुरा की राजधानी है ये बस बस जाए ये मधुपुरी रम्या मधुरा रेवन निर्मिता या प्राप्त शीघ्र बस ये निवेश को प्राप्त हो निवेश को माने अने ये बढ़िया रा, राजधानी, राजधानी तुम राजधानी प्राप्त राजधानी तु को प्राप्त कर ले इस बढ़िया राजधानी बन जाए यही मेरा और इसके बाद इस प्रकार खूब बढ़िया मथुरा की राजधानी बन गई ये मथुरा तो राम जी हमारे जी राज, रा, एक संतिया बात कहते हैं समझे ना वो कहते हैं कि मथुरा में से अगर राम निकाल दो तो मथुरा में क्या बचेगा राम जी मथुरा में खाली देखो दो ही अक्षर है ना उसमें एक तो राह एक माँ है, है कि नहीं पहले माँ है और फिर बाद में राह है और राम को निकाल दो अब क्या बचेगा सोच लो आप हम नहीं जानते महाराज जी है? तो राम जी तो कह नहीं महाराज का नाम मथुरा नहीं उसका नाम तो मधुरा है क्या मधुरा है तो उसमें भी रामा निकाल दो तो क्या बचेगा अब सोच लो हमें नहीं बताना है बल हम जानते नहीं हैं तो हमने ऐसा सुना एक साधु के मुँह वो हमने आपको बता दिया हम्म उसको शत्रु जी ने बसाया हो और बारह वर्ष तक वहां रहे और बारह वर्ष के बाद अब ठाकुर जी का दर्शन करने जाएंगे अब हम यहाँ नहीं आएंगे है ऐसा सोच के राम जी के यहाँ आए और राम जी से कहा सत्य सूदन ने कि तच्च युद्धम मया दृष्टम यथावत पुरुष सभायाम वाषव्या राघव मैंने श्री राम जी तो की ये तो बीच में जब वहां से चले तो महर्षि वाल्मीकि का भी आश्रम पड़ा सुनो हो कि वाल्मीकि जी महाराज का आश्रम बीच में पड़ता है अयोध्या जी और मथुरा जी जाओ तो कानपुर बीच में पड़ता है यही पड़ता तो कानपुर के पास ही है बिठूर है ना? तो बिठूर पर जब जब जब जब गए थे श्री शत्रु रुद लाल जी तब भी पड़ा था तो उस समय महाराज जब गए थे पड़ा तो रात को बारह बजे बड़ी इधर दौड़े लोग उधर दौड़े इधर भाग उधर भाग तो शत्रुसूधन लाल जी ने कहा कि महाराज क्या बात है आज आपके यहां जैसे गृहस्थों के यहाँ मस्ती है वैसे आप भगदड़ मची हुई है क्या बात है कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है इसलिए तो वाल्मीकि जी महाराज ने कहा कि आज मेरे आज मेरी बेटी ने पुत्र पैदा किया कि आज मैं मेरी पुत्री ने पुत्र उत्पन्न किया कि है क्या कि आपकी बेटी है मेरी बेटी है वो बेटी अपने ससुराल नहीं गई कि गई तो थी लेकिन उसका पति ऐसा था कि उसने उसका परित्याग कर दिया इसलिए मैंने उसको अपने गोद में समेट लिया है अब वो मेरे यहां ही रहती है <laughs> तो आगे बढ़े तो राम जी तो और लौटे तो भी थे बहाराजी अभी लौटे तो इन्होंने रामायण सुनी इन्होंने रामायण सुना लवकुश के मुंह से सूदन जी ने रामायण सुना रामायण सुनकर के बड़े आंखों में आंसू बहने लग गए इनके बात ये थी कि उसमें शत्रुशूदन लाल जी का भी वर्णन था जब रामायण सुनाई श्री लवकृष्ण ने तो शत्रुघ्न लाल जी का वर्णन था तो उसमें ये लिख कहीं ये प्रसंग आया कि शत्र, शत्रुघ्न लाल को भगवान ने ऐसा प्यार किया भरत जी ने ऐसा प्यार किया लक्ष्मण ने ऐसा प्यार किया राम जी का ऐसा चरित्र और जो राम जी सूंघ रहे हैं मुझे प्यार कर रहे हैं मुझे गले से लगा रहे हैं वो सारा चरित्र प्रत्यक्ष की तरह से हो गया अब शत्रुघ्न जी तो मूर्छित हो गए मूर्छित हो गए भारत जी पुरुष शार्दूलो बिसंग्यो बाष्पलोचना एक तो मूर्छित हो गए आंखों में आंसू बहे महाराज सो नहीं पाए रात भर सो नहीं पाए अब वही सब स्मरण रहे हाँ, कितनी बढ़िया कथा कितना बढ़िया चरित्र उनके साथ जो सेवक थे उन्होंने कहा कि महाराज से पूछा जाए कि कैसा चरित्र है क्या है क्या पूछने की मेरी हिम्मत नहीं है आओ चले है ना राम जी के पास चले आए महाराज जी और राम जी के पास जब आए तो अयोध्या अगम तूर्णम राघव राघव उत्सुक दर्शन राम जी के पास आ गए अब राम जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया राम जी ने बड़े प्यार से उठा करके उनको हृदय से लगाया और लगे कहने कि की महाराज महाराज आपने जो भी आज्ञा दी थी वो मैंने सब कर डाला हत्य लवणा पाप मैंने लवणा सुर को भी मार डाला बारह वर्ष वहाँ रह के भी आए लेकिन हे स्वामी अब मैं नहीं जाऊंगा हेम अहम वस्तुम तो भी रही तो हे राजन शब्द का भी बड़ा भाव है हे राजन ने राजा ने जैसे राजा को जैसे दंड देना चाहिए वैसा ही आपने दंड दिया हे, हे राजन अब मैंने दंड स्वीकार कर लिया दंड भोग लिया अब हमारी ऊपर आपको अनुग्रह भी करना चाहिए क्योंकि राजा दंड भी देता है और अनुग्रह भी करता है हुँ? अब मैं आपसे अलग होकर के नहीं रहूंगा अब तो मैं यही रहूंगा मेरे ऊपर आप कृपा करें और जैसे माता से विहीन बछड़ा जो है गाय को छोड़ नहीं रह सकता वैसे प्रभु हम आपके बिना नहीं रह सकते मात्र हीनो यथा बत्सो प्रवसाम ऐसा कहते हुए शत्रु को भगवान ने उठा के हृदय से लगा लिया हृदय से लगा लिया और गदगद हो गए तो शत्रु ने तेरा प्रेम में जानता हूं भैया लेकिन अब कोई किसी को तो मथुरा रहना ही पड़ेगा किसी ने किसी को तो रहना पड़ेगा ये भरत भी नहीं जाना चाहेगा लक्ष्मण भी नहीं जाना चाहेगा तो हे लाल अब तुमने उसको परिश्रम किया है बसाया है अब वहां की वस्तु स्थिति को तुम जानते हो दूसरा कोई उसको संभाल नहीं पाएगा इसलिए अब तुमको जाना तो वहां पड़ेगा ही और वहीं पर तुमको कुछ दिन यहाँ रह लो रह करके मेरे साथ रहो और फिर आते रहना जाते रहना लेकिन रहना तो तुमको वही पड़ेगा फिर उसके बाद विदा कर दिया अब इसके बाद महाराज जी एक ब्राह्मण आया कहे मेरा बच्चा मर गया तो मेरे तुम्हारा तुम्हारे राज्य में बड़ा अनर्थ होता है तो भगवान ने कहा बड़े बड़े महात्माओं को बुलाया मारकंडे मौद गल्य देव कश्यप कात्यायन जाबाली गौतम नारद सबको बुलाया और कहे महाराज इसका बेटा क्यों मर गया आप ये बताइए उन्होंने कहा महाराज युग की अब देखो इस प्रसंग को भी लोग नहीं समझते इसका भी गलत अर्थ करते हैं तो क्या देखो युग धर्म है तो युग धर्म क्या है एक सजुग में केवल ब्राह्मण को तपस्या करने का अधिकार था और जब त्रेता आया राम जी पुरा कृतयुगे राजन ब्राह्मणा वही तपस्वीना और जब त्रेता आया तो त्रेता में दो का अधिकार हो गया तपस्या का त्रेता युगे जबर ते ब्राह्मणा क्षत्रिया त्रेता दो और जब द्वापर आ गया तो द्वापर में तीन को तपस्या करने का अधिकार हो गया अस्मिन द्वापर संख्या ने तपो वैश्यान समाविष्ट ये तीन हो गए और जब चौदह कलयुग आएगा तो कलयुग में क्या होगा कि वहां पर शूद्र भी आ जाएंगे। भविष्य शूद्र योनिया तपश्चर्या कल उगे तो ये चार युग हैं और चारों के धर्म अलग अलग है अब यह है त्रेता वास्तव में उस द्वापर आ गया था उस समय जिस समय की बात है उस समय द्वापर का प्रवेश हो चुका था आप मुझे समझिएगा राम जी का प्राकृत्य तो त्रेता में हुआ है लेकिन द्वापर का प्रवेश संधि उसकी आ चुकी थी इसलिए कह रहे हैं कि द्वापर संख्या अस्मिन वर्तमान तो राम जी तो इस समय इस समय जो है सूत्र को अधिकार नहीं है तपस्या करने का और शूद्र तपस्या कर रहा है उस पाप से यह मर गया उस पाप से मर गया भगवान ने जाकर के उसका वध किया है और वध किया है उसके बाद ये उधर मरा उधर ब्राह्मण का पुत्र जिया ऐसा राम जीवा फिर अगस्त जी महाराज के यहाँ भगवान वहां से चले गए अगस्त जी महाराज क्या एक बड़ी बड़ी ए, बड़ी रोमांचक कहानी है महाराज जी वो क्या अगस्त जी महाराज के यहां जब रहे तो अगस्त जी महाराज ने भगवान को बड़ा प्यार किया बड़ा आदर दिया और उनको कुछ आभूषण दिए कई आभूषण आप ले लो तो भगवान ने कहा कि महर्षि इस आभूषण को लेके हम क्या करेंगे आभूषण लेके हम क्या करेंगे हमको क्या जरूरत है इसकी आई आए कहां से ये बड़े विचित्र है आए कहां से तो अगस्त जी ने कहा इसकी पानी की कहानी है क्या तो महाराज आप सुना हुए हमको तो क्या देखो एक बहुत बड़ा जंगल था बहुत बड़ा वीरान जंगल उस वीरान जंगल में गया, हमने सोचा तपस्या करने के लिए कोई स्थान मिल जाए। उस वीरान जंगल में तपस्या करने के लिए मैं स्थान ढूंढने लगा तो मुझको एक तालाब दिखाई पड़ा और बड़ा सुंदर तालाब उस तालाब में मैं गया तो मुझे अच्छा लगा मैं वहां कुछ देर खाया रह गया तो मेरे खड़े रहते रहते वहां एक विमान उतरा और उस विमान में बड़े बड़े राजपुरुष थे देवता थे अप्सराएं थी ये थी वो थी और वहां एक सजा सजाया बढ़िया मुकुट बढ़िया पहने राजा निकला दिवान से उस राजा ने क्या किया तो वहां पर एक मुर्दा पड़ा था उस मुर्दे को देख के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ पहले तो मुर्दा राजा ने क्या किया वो कपड़ा उपड़ा उतार के महाराज मुर्दोए खाने लग गया मुर्दा खाया गया महाराज पूरा मुर्दा खा गया तो मैं धीरे से गया उससे पूछा कि तुम देखने में तो इतनी सुंदर मालूम पड़ती हो और तुम्हारा आहार इतना गलत क्या वा तो उस देव पुरुष ने बताया कि मैंने इस स्थान पर तपस्या की थी और बड़ी भारी तपस्या की और तपस्या के बल पर मुझको बहुत बढ़िया लोक मिल गया अब सारे सुख मिल गए मुझको लेकिन मैंने किसी को दाने के लिए नहीं पूछा कभी किसी प्यासे को कभी पानी नहीं पिलाया और किसी भूखे को कभी अन्न नहीं खिलाया तो मुझको सारा सुख तो मिल गया है लेकिन मुझको भोजन वहां नहीं मिलता है और भूख मुझको लगती है और उस की निवृत्ति करने के लिए भूख की निवृत्ति करने के लिए मुझे यहां आना पड़ता है तो हे महर्षि हमसे कहा गया था कि अगस्त जी महाराज जब मिलें और उनको कुछ तुम दे दोगे और वो कृपा कर देंगे तो तुम्हारा यह दोष नष्ट हो जाए हम जानते हैं कि इस बीरान जंगल में सिवा अगस्त जी के कोई नहीं हो सकता आप निश्चित सी अगस्त जी महाराज हैं महाराज ये हमारे हाथों में सोने के कंगन है और ये कंगन से अन्न भी मिल सकता है वस्त्र भी मिल सकता है इसको लेकर के आप स्वयं इस भोजन भी करें और महाराज जी लोगों को खिलावें भी हमारी हमारा दुख दूर कर दिया हमारे दुख के दूर करने के लिए इसको आप स्वीकार कर लें यदि आप प्रतिग्रह नहीं लेते यद्य आप दान नहीं लेते हैं। लेकिन मेरे ऊपर कृपा करके इसको स्वीकार कर ले श्री अगस्त जी महाराज ने उसको स्वीकार कर लिया और उसके उस दिन से उसकी उपत्ति छूट गई मारे उसकी उपत्ति वहीं पर समाप्त श्री अगस्त जी महाराज ने ये सुनाया और भगवान को आभूषण दिया हा? और भगवान ने उस आभूषण को ले लिया और लेकर के महाराज जी अपने अयोध्या जी लौट अयोध्या जी लौटे तो भगवान ने कहा कि हे भरत जी हे लक्ष्मण जी हे शेपन लाल जी आप लोगों से मेरी एक प्रार्थना है प्रार्थना, मेरी प्रार्थना है क्या, क्या प्रार्थना है कि हमारी इच्छा यह कि हम राजसू यज्ञ हमारी इच्छा राजस्वी यज्ञ करती श्री भरत जी महाराज उठ के खड़े हो गए और कहें प्रभु मुझे क्षमा करें हम, आपकी कर क्या, क्या हम आपके प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं क्या क्या हम आपके प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं विरोध क्या है बिल्कुल विरोध कर रहे हैं हमारी हमारी सम्मति आपके इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर रही है पृथ्वी नार हसे हन ही तव तो वर्तते उसने बहुत लोगों को मारना भी पड़ता है जो अपने बस में न उनको मारना पड़ता है जब सारी पृथ्वी के लोग बस में हो जाएं तब राज यज्ञ होता है इसलिए हम नहीं चाहते किसी गुप्त आपकी बस में तो स्वयं सब कुछ आपको राजसू यज्ञ करके क्या दिखाना है इसलिए आपको राजसू यज्ञ नहीं करना है। अब लक्ष्मण जी महाराज के सामने एक बड़ी समस्या आ गई कि भरत जी का विरोध कर नहीं सकते वो भी बड़े भाई है और रामजी की इच्छा पूरी हो ये उनकी आंतरिक इच्छा है अब राम जी की इच्छा जगह करने की है वो भी पूरी होनी चाहिए और भरत जी की इच्छा भरत जी ने विरोध किया है तो वो भी सम्मान होना चाहिए उसका तो श्री लक्ष्मण जी महाराज ने प्रस्ताव किया कि महाराज क्यों ना अस्मित अस्वृज्ञ कर लिया जाए वो भी तो जग बड़ा यज्ञ है लक्ष्मणोथ सुभम वाक्यम उवाच रघुनंदनम अस्वेधो महायज्ञ पावन सर्व पात्मना पावन स्तव दुर्धर्षो रोचता रघुनंदन असमे जग किया अम्बारा चारो तरफ से साधु साधु साधु बोल साधु मरिया बो, अच्छा साधु मने बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा अब महाराज अश्मे जज का क्या महत्व है अश्वे जज का क्या आ, उसको करने से कैसा कैसा सुख लोगों ने पाया अब इसमें दो दो एक कथाएं यहाँ पर सुनाई गई हैं।